धर्म के कौन कौन चार पद हैं? एक सत्य है दूसरा दया है तीसरा तप है चौथा दान है तो कल एक प्रधान उनमें से दान जो है आखिरी है वो उसी उसी की एक की प्रधानता है कलयुग में उसी के कहते हैं जैन के निविध तीन दान करे कल्याण जैन के निविधि जैसे कैसे हो दान देने से कल्याण किसी प्रकार अब ये बात देखो अलग-अलग युगों के अलग अलग धर्म किस प्रकार के क्या हैं, तो भागवत देखते हैं तो उसमें आता है, इसमें जबकि कलयुग आया और जब वो एक बैल के पीछे पीछे कलियुग उसको मारता हुआ जा रहा था तो परीक्षे में पूछा ये तुम किसको मार रहे हो ये लंगड़ा क्यों रहा ये कौन है ये कलियुग ने बताया कि ये तो धर्म है अब इस धर्म को हम भगा रहे हैं है, कलयुग में धर्म ही नहीं जाना चाहिए जहां हम रहते हैं वहां धर्म नहीं होता इसलिए हम आकर के अब यहाँ बात करेंगे तुम्हारे राज्य में इसलिए इस धर्म को भगा रहे हैं इसकी टांग टूटी क्यों है कई के सत्युग में इसकी चारों टांगे थी त्रेता आया तो एक टांग टूट गई द्वापर आया दो टांग टूट गई कलियुग आया तो तीन टांगे टूट गयी कलयुग में एक टांग इसकी रह गई एक टांग तो मजबूत है तीनों टांगे लड़का आ रही टांगे हैं। उनके ऊपर जैसे करके चलता वो कोई ताकत नहीं तो चारों टांगे चारों में ये धर्म के चार पद कौन से है तो अब ये देखो कि सत्युग्ग में चारों धर्म चारों टांगे चारो उसकी धर्म की थी इसके माने उस समय जो है वो सत्य भी था दया भी थी तप भी था दान भी था सभी लोग चारों धर्म का पालन करते थे जब त्रेता आया तो एक एक टांग टूटने लगी उसकी सत्य टूट गया फिर। सचिव था उसमें सत्य प्रधान था उधर से सत्य की टांग टूटने लगी त्रेता में त्रेता में आकर लोग मिथ्याचरण भी करने लगे ऐसा आ उसके बाद में जब द्वापर आया तब दया की टांग टूट गई दया की टांग टूट बने हिंसा करने लगे पहले हिंसा नहीं होती थी फिर हिंसा भी होने लगी जब कलियुग आया तब तप की एक टांग रहे उधर थी तप और दान ये द्वापर में दोनों थे कलियुग आकर के तब की भी टांग टूट गई अब कब भी नहीं कर सकता तब के माने क्या है सामान्य रूप से तप के माने इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह स्वाध्याय तक है <coughs> तो ये वो व्यक्ति को करना तो वो भी अक् कलयुग नहीं होता <coughs> तो अब क्या गया कि बस एक चौथी टांग दान रह गया <coughs> अब दान में व्यक्ति जो कुछ जिस व्यक्ति के पास जो कुछ है वो तो देने का अभ्यास करे तो उसी से उसके धर्म की रक्षा हो जाएगी बच जाए दान के मने साधारण रूप से धन का दान कही जाती है कि धन का दान करे धन अगर व्यक्ति के पास ज्यादा हो तो ज्यादा दान करे कम हो तो कम दान करे अगर किसी के पास ज्यादा नहीं है थोड़ी पैसे हैं थोड़ी पूंजी उसके पास है तो उसी में से पैसे दो पैसा दे कुछ उसमें कुछ थोड़ा बहुत दान उसको दे लेकिन धन के ऊपर अगर ये कहेगा नहीं दे सकते हम तो कर्जदार हैं भाई धन का दान न करो तो पहले कभी भी बताओ लेकिन दान फिर भी कर सकते हो कुछ और दान लो तो किसी की सेवा कुछ कर दो किसी की कुछ सहायता कर दो कुछ कुछ अगर ज्ञान बुद्धि हो अनुभव हो तो उसके द्वारा किसी की सहायता कर दो दान के अनेक रूप है ये सब जितने ये सूक्ष्म दान फिर जाते हैं भौतिक दानों में से पृथ्वी का दान है वस्त्र का दान है अन्न का दान है धन का दान है विद्या का दान है ज्ञान दान है ये सब दान नाना प्रकार के हैं। इनमें से जिस प्रकार का जो दान कर सकता हो करे, लेकिन दान करे देने की प्रवृत्ति रखे जो व्यक्ति ये हुआ कि हमें मिल जाए बस एक बात चौबीस घंटे ये सोचते रहे कहा क्या मिल जाए कहा क्या मिल जाए कहा क्या मिल जाए बस इसके माने कलयुग ने उसको घेर लिया कर्जदार होता जा रहा है जितने वो लेता जा रहा है तो संग्रह करता जा रहा हो ताकर्जदार होता जा रहा है ताप उसके सिर पर चढ़ते जा रहे हैं <coughs> देने का विचार करे हम किसके लिए क्या कर सकते हैं किसके लिए क्या कर सकते हैं ये इसी प्रकार का विचार करे और तो देने का विचार करता रहे जो कुछ दे सकता हो जहां कुछ दे सकता हो वो तो देने का विचार करता रहे तो समझो कि कलयुग में अगर देने का विचार किसी के मन में बना रहता है तो वो धर्मात्मा इसलिए कहते हैं जैन के अनबिध जैन के अनबिध क्या होती है जैसे तैसे किसी न किसी प्रकार जैन के ये भी आ गया कि नाना प्रकार के दान हैं कोई ना कोई दान तो कर ही सकते हो कुछ न कुछ तो करोगे कभी कभी कोई कहता मेरे पास तो कुछ नहीं क्या दान दो तो लोग बाग उसको याद दिलाते हैं भाई ऐसे कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे पास दो टांगे हैं है कि नहीं है दो हाथ है तुम्हारे पास कि नहीं है तुम्हारे पास जीव है कि नहीं इतना तो भगवान ने सबको दिए ही हुआ है इनको काम में लाओ हाथों को हाँ, काम में लाओ किसी की सेवा कर दो किसी की सहायता कर दो तो ये सब नहीं कर सकते हो ये भी नहीं तो प्राप्त है क्या अरे से का तो हमारा ध्यान ही नहीं था कि हमारे पास इतना तो दो हाथ नहीं है इस प्रकार जो कुछ भी हो दान करो एन केन जैसे कैसे हो तैसे दान करो और एन केन विधि के माने ये भी है तत्व देखते हैं श्रद्धा देयम और फिर अश्रद्धया देम श्रुति कहती है कि श्रद्धा से दो अश्रद्धा से दो लेकिन देव एन के इन माने हो गए कि श्रद्धा पूर्वक दो तो तो ठीक ही है कि दान देना धर्म हमारा पुण्य कार्य है ऐसा समझ कर के दान दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात लेकिन श्रद्धा नहीं है फिर भी दिवस हो करके देना पड़ रहा है अब भाई कोई मांगने पीछे पड़ा हुआ मांग ही मांग रहा है तो क्या कर नहीं देना चाहते तब भी देना पड़ रहा है तो चलो बिना श्रद्धा को दो तो भी कल्याण करेगा वैसे तो दान श्रद्धा से देना चाहिए बहुत पुण्य बहुत उच्च कोटि का दान हो गया अश्रद्धा के द्वारा दे तो भी हानिकारक वो भी नहीं ऐसा नहीं श्रद्धा के द्वारा दान दिया है इसलिए वो दान पाप बन गया तो पाप भी नहीं बनेगा हाँ। पुण्य फिर भी अश्रद्धा द्वारा दिया गया दान इसलिए कहते हैं जैन के निविद दी दान करें कल्याण अब इसके संबंध में थोड़ा और बताते हैं देखो इन युगों के संबंध में अब यहाँ युग धर्म यहाँ पर आ गया तो युग धर्म एक तो परमात्म की दृष्टि से युग धर्म अलग अलग है तो और फिर धर्म की दृष्टि से धर्म सामान्य धर्म की दृष्टि से चारों युगो के धर्म अलग अलग है घटते बढ़ते रहते हैं उनके सबके बता दिए अब ये बताते हैं कि ये धर्म इनके युगों की पहचान कैसे हो ये युग कैसे कैसे हैं, क्या क्या है तो उनको सबको पहचान भी करवा देते हैं जो के धर्म हो ही सबके रे जब राम माया के प्रेरे शुद्ध सप्त समता विज्ञान भाव प्रसन्न मन जाना सत् तो बहुत रज कछुदी कर्मा सब सुख सुखत्रेता कर धर्मा बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस द्वापर धर्म हर्ष भयमानस तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहोरा बुधजुग धर्म जानी मन तजिय धर्म रि धर्म कराई काल धर्म नहीं ब्याताही रघुपति चरण प्रीति अति त नट कृत बिकटक पट खग राया न सेव कहीं न प्या माया हरिया कृत दोष गुण बिनु हरे भजन न जाई भजी राम तज काम सब तो विचार मन माई ली काल बरस बहू बस अवध विश करे उदू कालिपति बस तब मैं गयू विदेश राम चंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो तो की जय कहते हैं नित्य युग धर्म हो ही सब के अरे युग धर्म जो है ये है ये तो सभी के अंदर रोज होते रहते हैं सतयुग भी आता रहता है द्वापर भी त्रेता भी आता रहता है द्वापर आता रहता है कलयुग भी आता रहता है ये सभी लोगों के अंदर रोज रोज होता रहता है और सभी युगो में होता रहता है सतयुग में भी सतयुग तो है मान ओवरऑल करके समग्र रूप में तो सतयुग है लेकिन व्यक्ति के अंदर सतयुग के समय भी उसके अंदर भी द्वापर आ जाता है है, कलयुग आ जाता है, आ जाता है। समय भी आ उसके है तो है कलियुग तो है ये, कलयुग चल ही रहा है, लेकिन मनुष्य के आंतरिक जगत में ये युग बदलते रहते हैं कहने के तात्पर्य जैसे कि समस्त रूप में ब्रह्मांड में सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलियुग चलता है तो ये लाखों लाखों वर्षो के एक एक युग चलता है बहुत विस्तार इनका है वो सब विस्तार होता रहता है युग चलते रहते हैं लेकिन हर व्यक्ति के अंदर आंतरिक जगत की भी तो प्रकृति है और वहां पर भी तो इसी प्रकार ही युग परिवर्तन होता रहता है व्यस्त के रूप में तो ये युग जो है व्यस्ट रूप युग भी है और रूप है। समस्त रूप युग भी है समस्ट रूप युग में तो अब आजकल करीब चल रहा है लेकिन अपने अंदर जो वो किसी समय कलयुग होता है किसी समय द्वापर होता है किसी समय त्रेता होता है किसी समय सतयुग होता है ये हर व्यक्ति के अंदर भी चलता रहता है नित्य धर्म हो ये सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे और ये युग सब जितना है सब माया की रचना है भगवान की माया उसी भगवान की प्रेरणा से माया कार्य करती रहती है और माया के द्वारा ही शायद ब्रह्मांड की है समस्त की भी और व्यस्त की भी और जहाँ कहीं भी युग परिवर्तन हो रहा है कार्य धर्म बदल रहे हैं वो भी सब माया का ही कार्य है उसमें कोई परमात्मा का कार्य कुछ नहीं है सब माया की रचना है चाहे व्यक्ति के अंदर हो रहे हो चाहे बाहर हो रहे हैं चाहे भी हो रहे है। का खेल है सब। तो कहते हैं शुद्ध सत्य समता विज्ञान जब व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करे शुद्ध सत्य की वृद्धि हो गई है और उस समय समता भी लग रहा है और विज्ञान भी आ गया है तो कृत प्रभाव प्रसन्न मान जाना तो समझ लो कि ये कृतियुग है और उसके प्रभाव से मन प्रसन्न है ये एक जब व्यक्ति के अंदर सत्युग आता है तब ये लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं सतयुग कब आता है जब शुद्ध सत्व की वृद्धि होती है सत्य गुणा देख है और देखो ये सब अपने अंदर जो युद्ध युद्ध धर्म है सत्य गुण गुण तम तो गुण की घटने बढ़ने से ही हो रहे हैं और सबके अंदर सत्य अंदर है वजुगुण भी है तमोगुण तो भी है लेकिन किसी समय ऐसा आता है कि सत्यगुण प्रधान हो जाता है रजोगुण तमुगुण तब जाते हैं और जब सत्यगुण ही प्रधान हो जाए इतना हो जाए कि रजोगुण तमुगुण का प्रभावी ही नहीं दिखाई दे तो बस उसका उस समय क्या होगा कि बस उस समय व्यक्ति के अंदर विज्ञान फिर उसके बड़ा ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा फिर मन उसका बहुत प्रसन्न होगा क्षमता भाव भी आ जाएगा वैराग भाव भी आ जाएगा ये सब लक्षण उसके अंदर देखने में आएंगे अपने मन में अनुभव करे ध्यान दे तो सब दिखाई दे जब ऐसा अपने अंदर अनुभव में आज सतयुग आ गया हमारे अंदर और सतयुग का कारण सप्त की प्रधानता है Kafifier, माने उस समय जब की समस्त में था तो उस समय सभी लोगों में सप्तुण की अधिकता थी इसलिए सत्युग था और कलियुग में अब आगे चल करके बताएंगे कलियुग में तमुगुण की प्रधानता हो जाती है तो इस समय सभी लोगों में अधिकांश लोगों में तमुगुण की प्रधानता इसलिए कलियुग हर व्यक्ति के अंदर जब तमोगुण के की प्रधानता हो जाएगी तो उसके अंदर कल आ जाएगा यह दिखाते हैं अलग अलग सब तो बहुत तरह रज कछति कर्मा अब जो सब तो ज्यादा है लेकिन थोड़ा थोड़ा रजोगुण भी आ गया तो अब त्रेता आ गया ये तो रति कर्मा बस उसमें जो है कर्म में रती आ गई पहले ज्ञान में रहती थी सत्युग में ज्ञान में रती थी तो अब जब त्रेता आ गया तो कर्म में रति आ गई तो इसी, इसी कारण से व्यक्ति नाना, नाना प्रकार के करने, करने लगा इसीलिए फिर वो नाना प्रकार के निष्काम कर्म करने सत्व बहुत रजक ये मिक्सचर हो गया अभी तमुगुण का प्रभाव नहीं है शुद्ध सत्व नहीं रह गया उस समय थोड़ा रजोगुण आ गया है तो अब उसी रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति ज्ञान मान तो है और अब अच्छा उसमें है लेकिन अब कर्म में भी अभिरूचि उसकी हो गई कर्म प्रवृत्ति हो गया और सभी सर्वे शुभ त्रेता कर धर्म बस तो ये त्रेता युग आ गया और इसमें भी सुख इसमें भी बना रहता है सब प्रकार से व्यक्ति सुखी रहता इसके माने ये भी कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे परमात्मा के समर्पण भाव से कर्म करे यज्ञादि कर्म करता रहे और अपने सत्गुण तो की रक्षा किए रहे भले ही थोड़ा बहुत कर्म स्वर युग हो तो भी वो सुखी रहेगा सुख भी दिखाते जाते हैं सतयुग में तो सब प्रकार के प्रसन्न है सब प्रकार के सुखी है लेकिन त्रेता आया तो भी व्यक्ति प्रसन्न है धर्म चलता रहता है उसमें अधिकांश तो भी वो व्यक्ति सुखी है लेकिन अब जैसे ही द्वापर आया तो तो कहते हैं बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस अब देखो इसमें तीनों हो गए कछुतामस को स्वतंत्र गुण आ गया और स्वल्प सत्व और थोड़ा सा सत्य गुण भी आ गया और बहुरज अजुगो बहुत ये स्थित आ गई तो द्वापर आ गया अब द्वापर में क्या हुआ द्वापर हर्ष द्वापर धर्म हर्ष भय मानस और द्वापर में एक और हर्ष भी तो दूसरी तरफ भय भी ये भी मन हर्ष विषाद दोनों व्यक्ति को रहेगा कभी प्रसन्न होगा और कभी दुखी होगा बस इस प्रकार की स्थिति रहेगी व्यक्ति की अब ये तमोग गुण का, का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को भय चिंता भी होने लगेगी दुखादि भी होने लगेंगे भी सब उसके साथ में आने लगे सत्यगुण थोड़ा सा भी है तो वो कभी कभी सुख भी देता रहता है और जहाँ कलियुग में आया तो देखो कलियु क्या हुआ? कि हुआस बहुत रजोगुण थोड़ा <coughs> अब तमगुण तो हो गया बहुत और रजोगुण थोड़ा रह गया और सत्युग और सत्यगुण अब देखो सत्यगुण उसमें कहीं है ही नहीं है जहाँ सत्युगुण समाप्त हो गया क्या हो गया कलि प्रभा अब कलियुग आ गया स्वभाव व्यक्ति के सत्यगुण ही नहीं तो समझ लो कलियुगढ़ हो, हो गया और कल प्रभाव विरोध हो रहा उसका लक्षण ये है की चारों तरफ विरोध ही विरोध दिखाई देता है अब विरोध में सब आ गया जहाँ विरोध हो गया तहा मार काट हत्याखंड दुर्गुण नाना प्रकार के व्यक्ति को तो घेरने लगे आया लगी अशांति होने लगी दुख होने लगे विरोध जो हो रहा मैंने हर समय भय है हर समय दुख है हर समय समस्याएं हैं, आपत्तियां विपत्तियां भी असम है ये कलयुग की स्थिति हो गई अब ये युग जो है ये कैसे होते हैं मैने कहने का तात्पर्य ये युग ऐसे नहीं होते है की जैसा की भागवत ने दिखा दिया कि एक बैल चला रहा है की ये इसी का नाम धर्म है तो कोई बैल धर्म थोड़ा ये बैल तो धर्म का प्रतीक है ये धर्म जो है ये तो आंतरिक बात है व्यक्ति की वृत्तियां कैसी है सत्य गुणी है इर्ज गुणी है तम है कौन कैसा व्यक्ति है और उसी पर आश्रित है उसका धर्म उसी का परमाश उसी के अनुसार है ये तो ये तो एक भावात्मक स्थिति है आंतरिक जगत की उसे पहचानने के लिए इस प्रकार बताना पड़ता है तो कहते हैं बुद्ध जुगो धर्म जान मन माही इसलिए कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति हैं, वे लोग युग धर्म को समझते हैं ध्यान देते हैं कि युग धर्म क्या है कैसे कैसे सत्य रजगुण, तमगुण कैसे आता है और उनके कैसे उनकी घटाघटी होती है उनके कारण अपने अंदर किस प्रकार से युग परिवर्तन अपने आंतरिक जगत में होता है और जैसा युग आता है तो वैसी अपनी आंतरिक दिशा भी होती है कभी देखते हैं तो व्यक्ति तो प्रसन्न है शांत है हंस रहा है कभी व्यक्ति दिखाई देता है कि भाग दौड़ रहा है चिंता में पड़ा हुआ है कभी व्यक्ति दिखाई देता है कि बैठा बैठा हुआ, रो रहा है क्या कारण है ये सब उनके जो है वो अवस्था परिवर्तन उनका व्यक्ति का होता रहता है आंतरिक परिवर्तन के साथ साथ ये सब माया का है बता दिया है कहा कि देखो भगवान की माया ऐसे विचित्र है कि व्यक्ति के अंतर ये सब इस प्रकार सब सप्तुण तमुगुण का उतार चढ़ाव होता रहता है उसी के अनुसार कभी व्यक्ति खुश है कभी ना खुश है कभी दुखी है कभी झगड़ा है कभी है। <coughs> कभी कुछ है कभी कुछ है ये इस प्रकार के दशाएं उसकी होती रहती है ये सब माया का धक्का खाता हुआ माया के थपेड़े में व्यक्ति इस प्रकार करता है स्वामी जी जैसे कहते हैं कहते हैं की सब इस प्रकार के हर्ष विषाद के झूले में माया के कान से झूलते रहते हैं झूला झूल रहे कभी हर्ष कभी विशाल काल धर्म नहीं व्यापनता ही कहते जब ईश्वर को बुद्धि, बुद्ध, बुद्ध जी को धर्म जान मन माही ते अधर्म धर्म, तो धर्म कराही तो उनको समझ में आ जाता है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए अधर्म प्रवृत्त नहीं होना चाहिए धर्म के मार्ग पर चलने पर क्या होगा व्यक्ति चाहे उसकी खुशी नदी हो धर्म के मार्ग चलने में कठिनाई लग रही हो धर्म के मार्ग पर चलना उसको लगता हो हानिकारक है तो भी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए जब उस मार्ग पर आगे चलेगा तब उसे समझ में आ जाएगा यही सही रास्ता है इसी रास्ते पर सुख है इसी रास्ते पर शांति है बाद में उसको पता चल जाएगी इसलिए विचार पूर्वक समझदारी के साथ में अधर्म को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलेगा कहते हैं काल धर्म नहीं व्याप्त रघुपत चरण प्रीति अतिजाही अब कहते हैं देखो ये भी संबंध कहते हो कि ये है काल धर्म जो है माया की रचना है और ये लेकिन काल धर्म अगर कोई भगवान का भजन करे और भगवान के ध्यान चिंतन में लगा रहे भगवत भाव में बैठा रहे तो क्या होगा तो कहते हैं उसके ऊपर ये काल धर्म व्याप्त तो नहीं होंगे मैंने उसके ऊपर सतयुक्त तो, त्रेता द्वापर का प्रभाव उसके ऊपर नहीं चलेगा क्यों क्या वो माया से छूट गया जब तक जीव माया के वश में है तब तक कभी में कभी रजोगुणों में कभी सत्यगुण के अधीन है और जब तक इनके अधीन है तभी तक तक कभी हर्ष विषाद कभी कलियोग कभी सत्युगे कभी, कभी द्वापत है कभी त्रेता है, ये सब उसके अंदर होता रहेगा लेकिन अगर वो भगवान की शरण में चला गया तो माया की जाल से छूट गया और माया की जाल से छूट गया तो उसके यहाँ सत्यु द्वाप भी नहीं उसके अंदर कोई सब समाप्त इसलिए कहते हैं रघुपत चरण प्रीति जो अति जाही जिसके हृदय में भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम है माने भगवान के चरणों में अत्यंत प्रेम है मैंने, प्रेम है मैंने अपने हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने चित्त को सदा परमात्मा में ही लगाई रहता है और उससे अपने चित्त को डिगाता नहीं ऐसा व्यक्ति जो वो हो इसे युग धर्म के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता नटत्र विकट कपट खगराया एक उदाहरण देकर के समझाते है जो ये कैसे होता है कोई व्यक्ति ऐसे माया की जाल से कैसे बच जाता है ये, कि ये सब युग धर्म से कैसे बच जाता है तो उसका एक उदाहरण दे के बताते हैं कि नटकृत विकट कपट खगराया खगराया ये ये नटकृत विकट कपट है जैसे कोई जादूगर जादू दिखावे तो जादू क्या होता जादू एक प्रकार का कपट है मनो ऐसा है नहीं लेकिन दिखाता है ऐसे करके नट सेव कहीं न्या माया लेकिन उसके नटका जो उसका जादूगर का जो सेवक होता है उसका साथ जुमरा एक रहता है वो जो उसको उसके ऊपर उसकी माया नहीं जाती वो चाहे इतना कपट करे तो उन कपट अन्य लोगों को तो दिखाई देता दर्शकों को लेकिन उसका जो जुमरा उसके साथ में रहने वाला है उसके ऊपर उसका कोई तो असर नहीं होता ये उदाहरण बताया जादूगर नट के नटके माने जादूगर से तात्पर्य जैसे कोई जादूगर हो और वो जादू दिखावे तो कोई नए नए व्यक्ति को जादू कोई दिखावे तो तो व्यक्ति घबरा जाए देख करके घरे ही क्या है उसने किया पहले बहुत अब तो नहीं आजकल दिखाई देते हैं बहुत पहले दिखाई देते थे ऐसे कि तमाम जादूगर गांव-गांव घूमा करते थे पता नहीं गांव में अभी भी घूमते होते सैदन तो नहीं दिखाई देते वो अपने सड़क के किनारे बैठ जाते थे एक झूला लेकर के अपना और झूले के भीतर वो अपने कुछ न कुछ सामान धरे रहते थे और उसमें निकाल करके अपनी लकड़ी भी घुमाते थे बांसुड़ी भी बजाते थे और जादू भी दिखाते थे एक व्यक्ति लेकर के अपने इतना बड़ा गोला एक लिया इतना बड़ा गोला, गोला काला काला इतना बड़ा गोला जो मुंह में भी न जाए मुंह फैलाओ और लिया मुंह में धल लिया मुँह को भी तो भी चला गया गटक गया पेट में चला गया इतना बड़ा गोला खा गया देखो जादू के साथ तब लोगों को दिखाई देगी देखो इतना बड़ा गोला खा गया और फिर बजाई और लकड़ी खुमाई और थोड़ी देर में गोला निकाल लिया निकाला तो पेड़ से हाथ का किया निकाल के मुंह से आकर के मुंह को बिताओ मुंह तू लिया उसका गोला मुझको भीतर आ गया दिखाई दे रहेगा ऐसे घसीको निकाले और मुंह फैलावे तो निकाले निकाले निकले उतरा तो, तो देखो ऐसा जो है हो। इस प्रकार का जादू जो है ये है। दिखाने वाले पहले बहुत हुआ करते अब वो कौन सी टिकलंग करता ये कपट है अब वो कोई चीज ऐसी गोला पूरा गोरा नहीं होगा एक तरफ का चप्टा चा कर कोई होगा कोई चीज ऐसी तो लेकर उसने ऐसे करके बाहर से दिखाई देता है पूरा आपने लेकर वो खपड़ा ऐसा जैसे किनारे का मुँह के तो भीतर चपक गया नीचे और उतनी देर बोलता रही देर तक अब उसके बाद जब निकाला तो वही रबड़ ऐसी काली काली रबड़ देखा धातु के बीच में कर दी अब निकाली नहीं निकलती वो ऐसे करके दिखा दिया तो तो ये है ये जादू जादू कपट होता होता है के माने होता कुछ है दिखाई देता है लोगों को कुछ लेकिन उसके साथ जो जमुना रहता है उसके झोले के भीतर क्या है और कितनी कितना बड़ा गोला है वो उसको पता रहता है वो देखकर के नहीं घबराता कितना बड़ा गोला खा गया क्या होगा पेट भी गया इसको वो तो रोज डाटा कैसे दिखाते रहते क्या रखा है ये कुछ बात थोड़ा अन्य लोगों को जादू बड़ा भारी कमाल लगता है लेकिन उसके साथ रहने वाला एक लड़का रहता, जो जो दे रहता है उसके उसके को ऐसे कहते हैं कि देखो ये भगवान जो है ये तो जादूगर की तरफ है और इनकी माया जो है ये है बस जादू के जैसे इंद्रजाल की माया शक्ति होती है वह ऐसे करके कपट है ये सब भगवान का बस वही कपट दिखाते रहते हैं तब है भगवान कुछ तो छिपे हुए दिखाई देता दुनिया नाम रूप दिखाई देते हैं विषय दिखाई देते हैं उनमें सुख दिखाई देता है ये सब दिखाई मात्र देता है बस ये सब भ्रम जहा फैला हुआ है इसमें कुछ सत्य नहीं है और ये सत्य किनको लगता रहेगा जो भगवान का भजन नहीं करने वाले भगवान की शरण में नहीं जाते बस उनको ये यही सब सत्य दिखाई देता है उनको यही दिखाई देगा जादूगर जो कुछ कर रहा है बिल्कुल सत्य कर रहा है वो बिल्कुल नहीं मिथ्या सत्य सत्य का पथ है टकृत विकट कपट कपट के माना क्या है देखो नटकृत विकट कपट विकट कपट विकट कपट के कर माना साधारण ये तो जादूगर जो है ये तो ऐसे ही साधारण कपट करते हैं छोटे छोटे जादू दिखाते हैं उसने ऐसा जादू दिखा दिया पूरा ब्रह्मांड बन गया ऐसा जादू दिखा दिया शरीर बन गए प्राण बन गए गन बन गए सबका इतना विशाल जादू उसने दिखा दिया इसलिए विकट कपट हो गया नट सेवक न्या कही माया लेकिन नट सेवक को उसके जादूगर का जो सेवक है उसको ये माया नहीं ब्यापती तो ऐसी कहते हैं कि है माया हर माया कृत दोष गुण बिन हर भजन न जा जितने भी गुण दोष हैं सब माया के के रचना है संसार में जो कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है गोमान दिखाई दे आ, दो, दो दिखाई दे रहा है सब माया जा लगा जब तक माया में पड़े हुए हैं तब तक गुण गुण गुण दोस्त दो ही दोष बस उसी में गुण दो सौ हाय हाय में पड़े हुए हैं लेकिन ये जब तक भगवान का भजन नहीं करते भगवान के शरण में नहीं जाते और ये परमात्मा ही सर्वत्र और कहीं कुछ नहीं है ये माया का पर्दा जब तक हटता नहीं तब तक, तक यही दिखाई देता रहता है की बस ये गुण दो सही दिखाई देते हैं और उसी में भला भुरा व्यक्ति हाय हाय करता रहता है तो भजी राम काम सब अस विचार मन मही ऐसा विचार करके भगवान का भजन करो बस सबका मैंने इतना सब समझा दिया समझाने के अंतिम उपदेश क्या है इसके माने केवल बात ये है कि भगवान का भजन करो भगवान की संग में जाओ माया जाल से छूटो ऐसी ये बात और भी जगह रामायण में कही कई जगह आ गई है सोनर इंद्रजाल नहीं भूला होई नहीं है। होई वो परमात्मा जिसके कृपा कर दे उसको माया का ये धुबला पर्दा जो हटा दे उसको सत्य दिखाई देने लगे तो फिर माया जाल में वो नहीं फंसता उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाई देता जब तक भगवान की कृपा नहीं है, तब तक ये जगत सत्य दिखाई देता रहेगा इसके गुण दोष भी सत्य दिखाई देते रहेंगे और उनके लिए हाई हाय भी करता रहेगा रोता चिल्लाता रहेगा करता रहेगा सुनौता सुनो ताप मायाकृत गुण और दोष अनेक गुण ये उभय न देखिए देखिए सो अविवेक के जितने गुण दोष जितने सब माया की रचना सुनो ताप मायाकृत है गुण और दोष अनेक गुण लेकिन कैसे गुण दोष समा गुण ये न देखिए तो जादू है सब अच्छाइया बुराईया सब माया के खेल है परमात्मा को देखो उसके पीछे जो विद्यमान है उसके पर्दे के पीछे इसलिए कहते भजे राम ताम सब अच्छे विचार मन माही बस यहाँ तक वो उपदेश था ये पूरा हो गया अब इसके बाद में जी आगे की कथा सुनाते हैं, हैं कहते वहां पर हम रह रहे थे अयोध्या <सथ> में तो वहाँ क्या हुआ कि ते कलिकाल बरस बहु, केहू बसेंवध बिहेगे, उस कलिया कुलयुग कलिय। में बहुत दिन तक बरस बहु बहुत साल तक हम अयोध्या में बास किए और पढ़ी विपत्ति बस और फिर वहां अकाल अयोध्या में अयोध्या में जब साल पड़ गए तो खाने को भी मरने लगे उनको तो भागे वहां से कहीं जहां पर जहां कहीं अन्न अन्न मिले ऐसा विचार करके वहां भागे तो तब मैं गए हूं विदेश तो, तो वहां मैं वहां से अयोध्या छोड़कर के विदेश चला गया विदेश चला गया कहां गए गए हूं उज्जैनी आगे बताएंगे उज्जैन चले गए और उज्जैन की कथा आप आगे देखेंगे आज यहाँ पर वसित नहीं रहती है आगे कालभूषण उज्जैन में जाकर के वहाँ क्या होता है उनका वो अपना बताएंगे नान्यापृ रघुपते हृदयसमदीए सत्यम बदम चुनालात्मा भक्ति प्रय्छ रघुकुंभवे काम आदिदोषरि कुरानी संच श्रीराम जय राम जय जय राम जय